संक्षिप्त महाभारत विराट पर्व अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह वैश्व जी कहते हैं अर्जुन की बात सुनकर राजा विराट ने कहा पांडव श्रेष्ठ मैं स्वयं तुम्हें अपनी कन्या दे रहा हूँ फिर तुम उसे अपनी पत्नी के रूप में क्यों नहीं स्वीकार करते अर्जुन ने कहा राजन मैं बहुत काल तक आपके रनिवास में रहा हूँ और आपकी कन्या को एकांत में तथा सबके सामने पुत्री भाव से ही देखता आया हूँ उसने भी मुझ पर पिता की भांति ही विश्वास किया है मैं नाचता था और संगीत का जानकार भी हूं, इसलिए वह मुझसे प्रेम तो बहुत करती है परंतु सदा मुझे गुरु ही मानती आई है वह वयस्क हो गई है और उसके साथ एक वर्ष तक मुझे रहना पड़ा है इस कारण तुम्हें या और किसी को हम पर कोई अनुचित संदेह न हो इसलिए उसे मैं अपने पुत्र के रूप में ही वर्ण करता हूँ ऐसा करके ही मैं शुद्ध जितेंद्रीय तथा तो मन को वश में रखने वाला हो सकूंगा और इससे आपकी कन्या का चरित्र भी शुद्ध समझा जाएगा मैं निंदा और मिथ्या कलंक से डरता हूं इसलिए उत्तरा को पुत्र के ही रूप में ग्रहण करूंगा। मेरा पुत्र भी देवकुमार के समान है वह भगवान श्री कृष्ण का भांजा है वे उस पर बहुत प्रेम रखते हैं उसका नाम है अभिमन्यु वह सब प्रकार के अस्त्रविद्या में निपुण है और तुम्हारी कन्या का पति होने के सर्वथा योग्य है विराट ने कहा पार्थ तुम कौरवों में श्रेष्ठ और कुंती के पुत्र हो तुम्हें धर्माधर्म का इतना विचार होना उचित ही है तुम सदा धर्म में तत्पर रहने वाले और ज्ञानी हो अब इसके बाद का जो कुछ कर्तव्य हो उसे पूर्ण करो जब अर्जुन मेरा संबंधी हो रहा है तो मेरी कौन सी कामना अपूर्ण रह गई विराट के ऐसा कहने पर अवसर देखकर राजा युधिष्ठिर ने भी इन दोनों की बातों का अनुमोदन किया फिर विराट और युधिष्ठिर ने अपने अपने मित्रों के यहाँ तथा भगवान श्रीकृष्ण के पास दूध भेजा अब तेरहवा वर्ष बीत चुका था इसलिए पांडव विराट के उपलब्ध नामक स्थान में जाकर रहने लगे अभिमन्यु श्रीकृष्ण तथा अन्य दास वंशियों को बुलवाया गया काराज और सैब्य ये एक एक अक्षौड़ी सेना लेकर युधिष्ठिर के यहाँ प्रसन्नता पूर्वक पधारे राजा द्रुपद भी एक अक्षौड़ी सेना के साथ आए उनके साथ शिखंडी और धृष्ट भी थे इनके सिवा और भी बहुत से नरेश नरे सेना के साथ वहां पधारे राजा विराट ने यथोचित सत्कार किया और सबको उत्तम स्थानों पर ठहराया भगवान श्री कृष्ण बलदेव कृतवर्मा सात्यकी अक्रूर और सांब आदि क्षत्रिय अभिमन्यु और सुभद्रा के को साथ लेकर आए जिन्होंने द्वारका में एक वर्ष तक वास किया था वे इंद्रसेन आदि सारथी भी रथों सहित वहां आ गए। श्री कृष्ण के साथ 10,000 हाथी 10,000 घोड़े एक अरब रथ और एक निखरब 10 खरब पैदल सेना थे ना विष्णु अंधक और भोज वंश के भी बलवान राजकुमार आए थे श्री कृष्ण ने निमंत्रण में बहुत सी दासियां, नाना प्रकार के रत्न और बहुत से वस्त्र युधिष्ठिर को भेंट दिए राजा विराट के घर शंख भेरी और गोमुख आदि भांति भाती के बाजे बजने लगे अंतपुर की सुंदरी स्त्रिया नाना प्रकार के आभूषण और वस्त्रों से सद्धश कर, कानों में मणिमय कुंडल पहने रानी सुदेशा को आगे करके महारानी द्रौपदी के यहाँ चली वे राजकुमारी उत्तरा का सुंदर श्रिंगार करके उसे सब ओर से घेरे हुए चल रही थी द्रौपदी के पास पहुंचकर उसके रूप सम्पत्ति और शोभा के सामने सब फीकी पड़ गयी अर्जुन ने सुभद्रा नंदन अभिमन्यु के लिए सुंदरी विराट कुमारी को स्वीकार किया उस समय वहां इंद्र के समान वेशभूषा धारण किए राजा भी खड़े थे उन्होंने भी उत्तरा को उत्तराधु के रूप में अंगीकार किया तदनंतर भगवान श्री कृष्ण के सामने अपमन्यु और उत्तरा का विवाह हुआ विवाह काल में विराट ने प्रज्वलित अग्नि में विधिवत हवन करके ब्राह्मणों का सत्कार किया और दहेज में वर पक्ष को वायु के समान वेग वाले सात हजार घोड़े दो सौ हाथी तथा बहुत दिया। साथ ही राजपाट, सेना और खजाने सहित अपने को भी सेवा में समर्पण किया विवाह संपन्न हो जाने पर युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से भेंट में लिए हुए धन में से ब्राह्मणों को बहुत कुछ दान किया हजारों गए रत्न वस्त्र भूषण वाहन बिछौने तथा खाने पीने के उत्तम वस्तुए अर्पण की उस महोत्सव के समय हजारों लाखों हृष्ट मनुष्यों से भरा हुआ मत्स्य नरेश का वह नगर बहुत ही शोभामान हो रहा था विराट पर्व समाप्त